श्रीमत्पद्वाक्य प्रमाण वेद मार्ग वेदमाग आचार्य निखिल दर्शन समन्वय आचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावता भगवदनंत श्री विभूषित जगद्गु एक हर श्री स्वामी कृपालू जी महाराज के चरण कमलों में मैं कर्बद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपनी अमृतमय वाणी द्वारा हम सबको कृतार्थ करें एवं आप सब से सब सविनय प्रार्थना है कि एकाग्रचित होकर आचार्यवर के उपदेश का श्रवण करें के तो शेयक कैरवचंद्रिका विद्या विद्याधू धन प्रतिपद पूता स्वादन सर्वात्मस्नपन परम विजयते श्री कृष्ण ृष्णसनम <laughs> कमलना ममल मिन नम कमल, कमल पद नमस्ते मले यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेद प्रहृणति तस्म पगवं हादत्मु प्रकाशमु मुखु शरण प्रपदे वृंदारक वृंद ब्रिंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलेंद रसिक वृंद नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात कई आध्यात्मिक विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा My beloved, God's <laughs> beloved. Ah, ah, ah, ah. Jo bine daro mo bil mo pala निष बोलते हैं आप लोग अरे कानपुर नहीं है कान है है श्याम सुंदर का पूरा है ऐसा मानकर उच्च स्तर से बोलिए लालनी लाल अब आप लोग सावधान हो जाएं। आज कल दो दिन में ही मुझे अनेक विषयों पर प्रकाश डालना है इसलिए किसी विषय को मैं विस्तार से नहीं बता सकूंगा एक एक शब्द पर आप लोग ध्यान देंगे ऐसा मेरा निवेदन है मैं अभी आप लोगों ने सुना की सन छप्पन में यहाँ बोल चुका हूँ उसके बाद भी कमला मंदिर में मैं बोल चुका हूँ उसके बाद ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में भी बोला हूँ किंतु बहुत दिन हो गए जिन लोगों ने सुना होगा उसमें अब बहुत कम लोग बचे होंगे क्योंकि मैं बयासी वर्ष का हो गया हम लोग मनुष्य शरीरधारी हैं मनुष्य नहीं है मनुष्य शरीरधारी हैं हम लोग क्या है ये हम आगे बताएंगे ये शरीर मनुष्य का है इसी प्रकार चौरासी लाख प्रकार के शरीर हैं और उन शरीरों में कोई रहता है किंतु मनुष्य शरीर का महत्व सबसे अधिक है वैसे तो मनुष्य शरीर बहुत जटिल बनाया गया है ये ऐसी मशीन है इतने पार्ट्स हैं इसमें कि कोई न कोई पार्ट गड़बड़ रहता ही है करोड़ों में कोई एक चैलेंज कर सकता है कि हमारा साफ पार्ट बिल्कुल ठीक है लेकिन एक विशेषता है इस मनुष्य शरीर में ज्ञानम हितेशा मधुको विशेषा ज्ञान शक्ति मनुष्य में बहुत है और सब योनियों से अधिक है लेकिन स्वर्ग के देवताओं से अधिक ज्ञान शक्ति नहीं है नंबर एक है स्वर्ग के देवताओं का नंबर दो है मनुष्य का फिर मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ कैसे इसलिए कि मनुष्य योनि कर्म योनि है हम इसमें पुरुषार्थ कर सकते हैं कर्म कर सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और किसी योनि में हम कर्म नहीं कर सकते सब भोग लुन सर्वलोक भी भोग लुन नरक लोक भी भोग लुन अस्त ये मनुष्य शरीर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कर्म कर सकते हैं जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं इसीलिए बेड कहता है यह चे दशको धुम प्राक शरीर से विश्रषा तथा स्वर्गेशु लोकेशु शरीर कल्पते अरे मनुष्य शरीर धारियों कान खोल सुनो इसी मनुष्य शरीर में तुम अपनी बिगड़ी बना लो और तुरंत करो तुरंत क्यों करे इसलिए ये मानव देह नश्वर है किस क्षण में छिन जाए अगर यह स्योरिटी हो कि चलो हम 25 साल तक तो अवश्य रहेंगे ना क्षण भंगुर है एक सेकंड में समाप्त हो सकता है इसीलिए प्रहलाद ने कहा कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवता निहित भागवत सातवें स्कंद के छठवें अध्याय का पहला श्लोक तो कठो परिषद कहता है कि जल्दी करो इसी मानव देह में सब कुछ बना लो दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र है फिर तेरह परिशत कहता है यह चे दशकोभ प्राप्त शरीर से विश्रषा तथा स्वर्गीय शुलोक के सुशरीर कल्पते दूसरे खंड का पांचवा मंत्र इसी मनुष्य शरीर में अपना भविष्य बना लो अन्यथा चौरासी लाख जोनियों में यानी भोग जोनियों में भटकना होगा बहुत दुख भोगना होगा प्रमुख रूप से तीन प्रकार का दुख होता है आध्यात्मिक आधिभौतिक, आधिदैविक आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार का होता है एक शारीरिक एक मानसिक शारीरिक दुख भी आप जानते ही है भोगते ही है आज फीवर हो गया आज ये बीमारी हो गई आज ये बीमारी हो गई ये शरीर का दुख और मन का रोग सबसे भयानक काम क्रोध लोभ मोह मद मात सर्ज द्वेष ए सब मन की है ओ खड़पति है स्वर्ग सम्राट इंद्र है लेकिन जल रहा है भीतर से दुखी है ये ऐसा रोग है मानस रोग नंबर दो आज भौतिक दुख जो किसी दूसरे के द्वारा मिलता है दुष्टों के द्वारा और आज दैविक दुख भी होता है जो सर्दी गर्मी आज से मिलता है ये तीन प्रकार के दुखों से प्रत्येक जीव दुखी है तो वेद कहता है कि इस दुख से छुटकारा पाना है तो तुरंत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो ये वेद कह रहे हैं पुराण भी यही कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थेते त्रिधाशा ही मनुष्य शरीर दुर्लभ है देवता लोग भी चाहते हैं जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं यज्ञ में आहुति देते हैं इंद्रायन स्वाहा वरुणायन अव स्वाहा वे लोग हमारा देह चाहते हैं उनका देह इतना ज्योतिमय है देवताओं का उसमें ऐसी सुगंध है कि अगर आप किसी देवता के शरीर की सुगंध को ग्रहण कर ले तो मूर्छित हो जाए इतना आनंद वो हमारा गंदा शरीर चाहता है स्वर्गवासी देवता किस लिए हम इस शरीर में कर्म करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं दुख निवृत्ति कर सकते हैं फिर कहता है पुराण न मानुषम बिना न्यप ज्ञान लरुड़ पुराण तत्प ज्ञान मनुष्य योनि में ही हो सकता है कुकर शुकर को तो हम ज्ञान दे नहीं सकते करोणो जगत गुरु आ जाए तो वो तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जन्मांतर सहस्रई स्तू मनुष्यत्व भी महाभारत ये कहता है हजारों जन्मों में भी मानव देह दुर्लभ है हमारे बहुत से बंधु वर्ग सोचते हैं अरे फिर ले जाएगा मनुष्य का शरीर फिर कर लेंगे अरे इतनी महंगी चीज है ये जैसे कोई हीरा खरीदना चाहे तो सोचना पड़ेगा इतना पैसा हो तब तो हीरा खरीद। तो मनुष्य का शरीर ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य शरीर पाने का कर्म ना करें और मनुष्य का शरीर फिर मिल जाए ऐसा नहीं है तबहू का काारी करुण नर बिनु बिनुे तु सने न था न है न होगा निर्देह सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम या न भस्मितेरितं भस्मृतेत भि न स आत्म ग्यारहवें स्कंद के बीसवें अध्याय का सत्रहवा श्लोक इसका अनुवाद रामायण में है नरत अनुभव बारीधि कहू बेरो सन मुख मरुत अनुग्रह मेरो अपार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई सोकृत निंदक मंद मध्य आतम गति जाय शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर का है मनुज देहम्भु दुर्लभम समीगम्य सुरपति बाछित विशल पटुता महाय वै भजत रे मनुजा कमलापति हरे मनुष्य ये मानव देह दुर्लभ है जो तुमको मिल चुका है ये देवताओं से वांछित है इसलिए संसार से अटैचमेंट हटाकर भगवान में करो अपना लक्ष्य प्राप्त करो जगद शंकराचार्य ने एक बड़ा सुंदर निरूपण किया है दुर्लभम त्रय में वी तत्दानुग्रह कारकम मनुष्यत्व मुहापुरुष संभवा तीन चीज दुर्लभ है तीन पहला मानव देह दूसरा किसी वास्तविक संत का मिलन और तीसरा वस्तु पाने की भूख भगवान को पाने की भूख उसको शंकराचार्य के सिद्धांत में मुमुक्षा कहते हैं ब्रिज में उसी को लालसा कहते हैं अर्थात वो भूख हो संसार से दैराग हो भावना अन्नता भगवान ने मानो देह दे दिया हाँ। नंबर एक संत भी मिल गया हा लेकिन भूख नहीं है तो फिर क्या होगा आ, हाँ लेक्चर सुना कैसा लगा अरे साहब भाई क्या बात है बहुत है बहुत बढ़िया फिर लेकिन हम तो गृहस्थी है ऐसा है कि हम तो अपना ऐसे ही चलेंगे लाभ क्या हुआ तुमने जजमेंट दे दिया लेक्चर के ऊपर अरे तुम कुछ कर भी रहे हो प्रैक्टिकल ना क्यों संसार में अटैचमेंट है दैराग्य नहीं है तो भूखे नहीं है जब भूख नहीं होती तो किसी को रसगुल्ला भी लाके रख दो तो वो कहता है उल्टी हो जाएगी इसलिए तीन चीजें आवश्यक हैं तब कल्याण हो तो मानो देह तो मिल चुका संत भी कभी किसी को मिले होंगे अब तीसरी चीज और हमको अपने आप पैदा करना है भूख भगवान के पाने की भूख दिव्यानंद पाने की भूख तो इस प्रकार मानव देह जो हमको मिल चुका है ये देव दुर्लभ है इसमें हमको ज्ञान प्राप्त करना है हम्म, तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा फिर चलो वेदों में ना देद बिन मंत्र बृहंतम साठ्यायी उपनिषद का चौथा मंत्र जो वेद नहीं जानता वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता ज्ञान वेद में ही सही सही है और तो ज्ञान सभी एकत्र करते रहते हैं अनंत जन्म बीत गए अनंत ज्ञान हम लोगों ने एकत्र किया सब निरर्थक जिस ज्ञान से अज्ञान चला जाए जिस ज्ञान से लक्ष्य प्राप्त हो जाए वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया अब चलो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेद में क्योंकि ये अपौरुषे भगवान की बाणी है वहां शंका नहीं हम किसी महात्मा की बाणी को पढ़े सुने तो डाउट हो सकता है कि क्या पता ये बिल्कुल सही न कहता हो क्या पता इसकी चार बात सही हो पांचवी गलत हो लेकिन भगवान के बारे में तो किसी को डाउट नहीं होगा जस् सर्वज्ञ सर्व विद्यस्त्र ज्ञानमय तपा मुंड पहला मुंडक दूसरा खंड पहला मंत्र एक ऐसा है भगवान सर्वज्ञ है सर्वांतरियामी सर्वद्रष्टा सर्व नियंत्रता सर्व साक्षी सर्वसृद सर्वेश्वर सर्वशक्तिवान इसलिए उसकी भाई में कोई डाउट नहीं तो भगवान भगवा में क्या कहते है? सर्वा जीवे सर्वस्थे बृहंते अस्म हंसो भ्राम से ब्रह्मचक्रे पृथ्त्म प्रेरिता मा जुष्टमृत श्वेताश्रुतष पहले अध्याय का छठवां मंत्र वेद कह रहा है कि एक वो है उधर वो और एक मैं और एक ये ये तीन ज्ञान है वो मैं ये है फिर वेद कहता है संयुक्त में तरमाक्षर चौता व्यक्तम भरते विश्व निशा। अनशस्यात्मा बद्रते भोक् भावाध्यात्मा देव मुच्य थे सर्वपाश ही पहले मंत्र की तरह कह रहा है श्वेता श्रतरोपनिषद पहले अध्याय का आठवां मंत्र एक क्षर है एक अक्षर है क्षर कौन माया अक्षर कौन जीव और एक क्षरा क्षराधीश जो क्षर और अक्षर पर शासन करता है एक वो है तीसरा भगवान फिर आगे कहता है वीर ग्याजा विष नीशा बजा हेका भोग त्रिभोग्यार्थ जुगता अनंत आत्मा विस्वरूपो हिकर्ता त्रय जदा बिन्दते ब्रह्म में त्वेता पहले अध्याय का नौवां मंत्र एक ज्ञा है और एक आज्ञा है दोनों आज हैं और एक अजा है माया अज आज अजा भगवान आज अभिमानी जिसका जन्म न हो जिसका प्रारंभ न हो जो सदा से हो नित्य हो सनातन हो भगवान आज हम भी आज माया भी आजा सदा भगवान हमसे सीनियर नहीं है एक बात में तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं भगवान को हमारे संसार में जो सीनियर होता है वो जूनियर को चैलेंज करता रहता है अरे बेटा धूप में बाल सफेद नहीं हुए ऐसे आप दिखाता है तो भगवान ये हमसे नहीं कह सकता कि बेटा हमारे बेटे हो हा बेटे हैं लेकिन तुमसे जूनियर नहीं है अमृत सदय पुत्रा सभी जीव भगवान के बेटे हैं लेकिन उम्र बराबर वो हमसे सीनियर नहीं सदा से भगवान सदा से हम और सदा से माया ये तीनों है अज अज अजा क्षर प्रधान अमृता क्षरम हर क्षरात्मा दीशते देव एक तस्यानाजना तत्वभान्ते विश्व माया निवृत्ति श्वेताश्रित उप निषद पहले अध्याय का दसवा मंत्र एक क्षर है प्रधान माने माया और एक अमृता है जीव और एक क्षरा ना भी सते देव एका इन जीव और माया पर शासन करने वाला भगवान